श्री राम वचनामृत परिच्छेद एक सौ 11 दस ग्यारह मार्च अठारह सौ पचासी श्री राम का अद्भुत भावावेश गिरीश का न्योता है रात ही को जाना होगा इस समय रात के नौ बजे हैं श्री राम को खिलाने के लिए बलराम भी भोजन का प्रबंध करा रहे थे कहीं बलराम को दुख न हो इसलिए श्री रामकृष्ण ने गिरीश के यहाँ जाते समय बलराम से कहा बलराम तुम भी भोजन भिजवा देना दुमंजले से नीचे उतरते हुए श्री कृष्ण भगवत भावना में मस्त हो रहे हैं जैसे मतवाला साथ में नारायण हैं और मास्टर पीछे राम चुन्नी आदि कितने ही हैं एक भक्त पूछ रहे हैं साथ कौन जाएगा श्री कृष्ण ने कहा किसी एक के जाने से ही काम हो जाएगा उतरते हुए ही विफोर हो रहे हैं नारायण हाथ पकड़ने के लिए बढ़े कि कहीं गिर न जाए श्री रामकृष्ण को इससे विरक्ति सी हुई कुछ देर बाद नारायण से उन्होंने स्नेहपूर्वक स्वर में कहा हाथ पकड़ने पर लोग मतवाला समझेंगे मैं खुद चला जाऊंगा। बोस बोसपाड़े का तिराहा पार कर रहे हैं कुछ ही दूर पर गिरीश का घर है इतने शीघ्र क्यों जा रहे हैं भक्त सब पीछे रह जाते हैं शायद हृदय में किसी अद्भुत दिव्य भाव का आवेश हो रहा है वेदों में जिन्हें वाणी और मन से परे कहा है क्या उन्हीं की चिंता करते हुए श्री रामकृष्ण पागल की तरह लड़खड़ाते हुए चले जा रहे हैं अभी कुछ ही समय हुआ होगा उन्होंने बलराम के यहाँ कहा था वे वाणी और मन से परे नहीं हैं वे शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा के गोचर हैं शायद वे उस परम पुरुष का साक्षात्कार कर रहे हैं क्या यही देख रहे हैं जो कुछ है सो तू ही है नरेंद्र आ रहे हैं श्री रामकृष्ण नरेंद्र के लिए पागल रहते हैं नरेंद्र सामने आए परंतु श्री रामकृष्ण कुछ बोल न सके लोग इसी को भाव कहते हैं क्या श्री गौरांग को भी ऐसा ही होता था कौन इस भावावस्था को समझेगा गिरीश के घर में जाने वाली गली के सामने श्री राम कृष्ण आए भक्त सब साथ हैं अब आप नरेंद्र से बोले क्यों भैया अच्छे होना मैं उस समय कुछ बोल नहीं सका श्री रामकृष्ण के अक्षर अक्षर में करुणा भरी हुई है तब भी वे गिरीश के दरवाजे पर नहीं पहुंचे थे श्री राम कृष्ण एकाएक खड़े हो गए नरेंद्र की ओर देख बोले एक बात है एक तो यह देह है और एक वह संसार जीव और संसार वे ही जाने के भाव में वे यह सब क्या देख रहे थे अब अबाक होकर उन्होंने क्या देखा दो ही एक बात वे कह सके थे जैसे वेद वाक्य या देववाणी अथवा जैसे कोई समुद्र के तट पर खड़ा हुआ अनंत तरंग मालाओं से उठते हुए अनाहत नाद की दो ही एक ध्वनि सुनता है उसी तरह उस अनंत ज्ञान राशि से निकले हुए दो ही एक शब्द श्री रामकृष्ण के पास खड़े हुए भक्तों ने सुने